सर्गेई मुसीबत का साथी हिंदी रूपांतर नमिता आवरण एवं रेखांकन रामबाबू अनुराग ट्रस्ट विशाल कह भालू एक नन्नी खरगोश को बिना वजह धकियाता रहता था एक दिन उसने उसे पकड़ा और उसके कान पर एक घुसा जड़ दिया खरगोश का एक कान ही मुड़ा रह गया बेचारा खरगोश लगातार रोता रहा आखिरकार उसके कान दुखने बंद हो गए और उसके आंखी आंसू भी सूख गए लेकिन फिर भी वह आहत महसूस कर रहा था आखिर उसने किया क्या था भालू से वह फिर कभी निपट लेगा काश उसके कान ना चोटिल हुए होते लेकिन वह मदद के लिए किसके पास जाएगा भालू जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था भेड़िया और लोमड़ी उसके बहुत अच्छे दोस्त थे वे हमेशा भालू का ही साथ देंगे कौन मेरी मदद कर सकता है खरगोश ने आहे भरते हुए कहा मैं कर सकता हूं किसी ने चिल्ला कर कहा खरगोश ने अपनी बाई आंख उठाई और उसे एक मच्छर दिखा तुम कैसे मदद कर सकते हो उसने कहा तुम भालू का क्या बिगाड़ सकते हो वह बहुत बड़ा है और तुम बहुत ही छोटे तुम इतने ताकतवर भी नहीं हो बस देखते जाओ मच्छर ने भालू पूरे दिन गर्म जंगल में मारा मारा फिर रहा था वह बहुत थका और अलसाया हुआ था और रसभरी के पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसे अपने कान में कोई भन भनहट सुनाई पड़ी भालू समझ गया कि मच्छर गा रहा है उसने अपनी सांस रोक ली और इंतजार करने लगा की कब मच्छर उसके नाक पर बैठे मच्छर उसके चारों ओर मंडराता रहा और आखिरकार भालू की नाक से एकदम भालू की नाक के एकदम सिर पर बैठ गया भालू अपने बाएं पंजे पर उछला और अपनी नाक पर एक तमाचा मारा अब जरूर मच्छर को एक सबक मिलेगा भालू अपनी दायनी ओर झुका आंखें बंद की और बस जमा ले रहा था कि उसे फिर भन बनाट सुनाई पड़ी बन, मच्छर उस समय दूर जा चुका होगा भालू ने अपनी सांस रोकी और सोने का नाटक करता हुआ वहीं पड़ा रहा जबकि वह पूरे समय ध्यान लगाए हुआ था और ताक में था कि मच्छर अब किस नई जगह पर बैठता है मच्छर भन बनाता रहा भन, बन, भन बनाता रहा फिर अचानक रुक गया क्या बात है भालू ने खुद से कहा और रघड़ा ही ली लेकिन मच्छर एकदम धीरे से भालू के कान पर बैठा और अंदर रिंदा चला गया वह उसे कैसे मारे भालू उछल पड़ा उसने अपने दाएं पंजे पर उछलकर अपनी ही कान पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसे दिन में तारे नजर आने लगे अब मच्छर से हमेशा के लिए फुर्सत हो गई भालू ने अपने कान को रगड़ा और आराम से बैठ गया अब वह सो सकेगा लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसे फिर वही पुरानी भन सुनाई पड़ी भन भन भन भन अब और नहीं कैसा दुष्ट कीड़ा है भालू बड़बड़ाता हुआ उठा और उस जगह से भाग गया जहाँ वह मच्छर के सिकंजे में था वह लड़खड़ाता हुआ झाड़ियों को पार करता जा रहा था और इतनी जोर से जमाई ले रहा था कि उसके जबड़े कड़कड़ाने लगते थे लगभग सोता हुआ वह भागा जा रहा था लेकिन मच्छर उसके पीछे पीछे था भन भन भन भन भालू दौड़ने लगा वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि बुरी तरह थक कर झाड़ी जाड़। के नीचे नहीं गिर पड़ा वहीं लेट वह जोर जोर से साँस लेने लगा और अपने कान को मच्छर के हवाले छोड़ दिया जंगल एकदम शांत घनघोर अंधेरा सारे जानवर और पक्षी मजे से खराटे ले रहे थे केवल भालू जग रहा था थक कर लगभग वह बेहोशी की हालत तक पहुंच गया था क्या मुसीबत है भालू ने खुद से कहा इस बेवकूफ मक्सर ने मुझे इत, इतना उलझा दिया कि मैं अपना नाम तक भूल गया हूँ मैं खुश हूँ कि खुद को बचा पाया अंतः अब मैं थोड़ा सो सकता हूँ भालू एक लंबी भूरी झाड़ी के अंदर चढ़ गया उसने अपनी आंखें बंद की और उंगने लगा वह सपना देखने लगा की वो जंगल में है अचानक उसकी नजर मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी जो पूरी तरह हज से भरा हुआ है वो अभी मधुमक्खी के छत्ते को अपने पंजे में पकड़ नहीं जा रहा था कि फिर उसे वही भन भनाहट सुनाई पड़ी बन, भन, भन, भन। मच्छर ने उसे, उसे चारों ओर गोल गोल घूमता रहा कभी एकदम पास आ जाता और कभी दूर चला जाता कभी बहुत जोर से फन भन, भन करने लगता कभी बिल्कुल धीमे धीमे अचानक वो एकदम रुक गया क्या मच्छर गायब हो गया भालू ने थोड़ी देर इंतजार किया फिर वही झाड़ी में और अंदर रेंग गया और अपनी आंखें बंद कर ली वो अभी ले ही रहा था अब सूरज नहीं निकल जब तक सूरज नहीं निकल पाया मच्छर भालू को इधर उधर दौड़ाता रहा उसने भालू की हालत एकदम पतली कर दी उस रात भालू को एक पल भी आराम न मिल सका वह मच्छर को पकड़ने के मैं अपनी एड़ी चोटी का मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और खुद को बुरी तरह मारता रहा सूरज उगाया पशु पक्षी मीठी नींद से जागे वे गा रहे थे और खुशी से उछल रहे थे केवल भालू में ही एक दिन की नए दिन की शुरुआत की ताजगी नहीं थी उस सुबह खरगोश जंगल के किनारे भालू से मिला झबरा भालू लड़खड़ा रहा था अपने ही पैरों पर नियंत्रण में अपने ही पैरों के नियंत्रण में नहीं था बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखें खोल पा रहा था वह बहुत उन्दीदा था खरगोश खूब हंसा और हंसते हंसते लौट पोट हो गया, बहुत बहुत मच्छर, पर तुमने ऐसा किया कैसे? अकेला नहीं था, कोई नहीं हरा सकता और वह उड़ गया भन भन भन भन गहरी चोट किसी समय एक भेड़िया था जो अपनी मांग में अकेला ही रहता था जिंदगी भर उसने इसकी सफाई या मरम्मत नहीं की थी यह उतना गंदा और पुराना दिखाई देता था कि ऐसा लगता था जैसे वो किसी भी क्षण ढह सकता है एक दिन एक हाथी उस भेड़ी की मांग में से होकर गुजर रहा था उसकी छत को एक हल्का सा धक्का लगा बस इतना ही काफी था पूरी मांग तिरछी हो गई वो प्यारे कृपया मुझे क्षमा कर दो मेरे दोस्त हाथी ने भेड़ी से कहा मेरा इरादा यह नहीं था मैं अभी इसकी मरम्मत कर देता हूँ हाथी हर काम कर लेता था और काम करने में शर्माता नहीं था हाथी ने हथौड़ा और छीनी लिया और उसके छत को ठीक कर दिया अब वो पहले से बेहतर दिखाई दे रही थी ड़े ने सोचा ऐसा लगता है हाथी मुझसे डर गया है पहले उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो और फिर उसने मेरी छत की मरम्मत की चलो उससे नया घर बनवाते हैं अगर वो मुझसे डर गया है तो मेरी बात जरूर मानेगा रुक रुक उसने हाथी को पुकार कर कहा यह क्या बात हुई तुम क्या सोचती हो कि तुम्हें इतनी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा तुमने पहले मेरे घर की छत को गिरा दिया फिर काटी लगाकर पुराने गड्ढे में ठोक दिया और अब भाग रहे हो मेहरबानी करके मेरे लिए नया घर बना दो और अब वहां रुके न रहो वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक दूंगा जिसे तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे हाथी कुछ नहीं बोला उसने चुपचाप अपनी सूट को भेड़ी के कमर में लपेटा और उछालकर बदबूदार पानी में फेंक दिया फिर वह की मांग पर बैठ गया यह है तुम्हारा नया घर हाथी ने भेड़ी से कहा और चला गया मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं धीरे धीरे होश में आने पर चकित भेड़िए ने कहा हाथी पहले मुझसे डरा माफी मांगी फिर गया और यह कर दिया नहीं नहीं वाकई में अभी मैं कुछ नहीं समझा अरे मूर्ख बूढ़ा काला कौवा का चिल्लाया जो सब कुछ देख रहा था तुम कायरता और मन भलसन भलबन साहत के बीच के अंतर को नहीं समझते आईना बहुत समय पहले एक बुरी आदत वाला दरियाई घोड़ा रहता था जिसे लोगों को चिढ़ाना अच्छा लगता था वो कुबड़े ऊट को देखकर वह चिल्ला कौन कुबड़ा मैं ऊट गुस्से से कहता वाह अगर मेरे तीन कुबड़ होते तो मैं ज्यादा मैं और भी ज्यादा सुंदर दिखता ए मोटू वह हाथी को आवाज़ देता तुम्हारा अगवाड़ा किस किस तरफ है और पिछवाड़ा किस तरफ है ये दोनों एक जैसे दिखते हैं अच्छे स्वभाव वाला हाथी खुद से कहता मैं हैरान हूँ कि वो मुझे क्यों तंग कर रहा है मैं अपनी सूढ़ को पसंद करता हूँ और या मेरी पूछ की तरफ नहीं दिखाई देती है सेम की डंडी कहकर वह जिराफ के ऊपर हंसता अजीब रंग रूप बोले हो तुम जिराफ दरियाई घोड़े को नीचे से ऊपर देखते हुए कहता खुद को कभी देखा है सभी जानवरों को एक आईना मिल गया है और वे दरियाई घोड़े को ढूंढने निकल पड़े उस समय वह सुतुरमुर्ग को चिढ़ाते हुए कह रहा था ये नुचे हुए नंगी टांगों वाले जीव तुम्हें पक्षी माना जाता है लेकिन तुम तो उड़ी नहीं सकते। सकतेमुर्ग इतना दुखी हो गया कि उसने अपना सिर रेत में धंसा लिया ऐसोन ऊटने उसके पास जाकर कहा क्या तुम सोचते है कि तुम बहुत सुंदर हो निश्चय ही दरियाई घोड़े ने जवाब दिया इसमें क्या शक है ठीक है तो तुम खुद को देख लो और आती ने उसके हाथ में आईना पकड़ा दिया दरियाई घोड़े ने आईने में देखा और हंसना शुरू कर दिया हा हा हा हो, हो कौन है यह जी? जैसे जैसे वह आईने में खुद को देखता जा रहा था और हंसकर बात को टालता जा रहा था कि हाथी जिराफ ऊट और सूत्रमुर्ग में यकायक महसूस किया कि वास्तव में दरियाई घोड़ा बुरी तरह हक्का बक्का रह गया उस दिन से उन लोगों ने उसके कटाक्षों पर ध्यान देना छोड़ दिया जैसे हो तैसा खरगोश और उसकी पत्नी ने जंगल में अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया उन्होंने झाड़ू बोहारू करके मैदान को साफ किया अब उनके लिए एक बड़ा काम बचा था रास्ते में पड़े हुए चट्टान को हटाना चलो हम मिलकर धक्का देते हैं और उसे रास्ते से हटा देते हैं खरगोश की पत्नी ने कहा क्यों परेशान होती हो खरगोश ने कहा उसे वहीं पड़े रहने दो। तो, अगर किसी को जाना होगा तो उसके किनारे से जा सकता है और इस तरह चट्टान उनके बिल्कुल सामने कुछ दूर पर पड़ा रहा एक दिन खरगोश बगीचे से उछलते कूदते हुए घर आ रहा था और भूल गया कि रास्ते में चट्टान पड़ी हुई है वो बुरी तरह लड़खड़ा गिर गया और उसकी नाक टूट गई चलो पत्थर को हटा दे उसकी पत्नी ने फिर कहा देखो तुमने खुद को कितना चोटिल कर लिया तो क्या खरगोश ने कहा कोई ज्यादा चोट नहीं लगी है थोड़ी देर बाद खरगोश की रह खड़खड़ा रहा था वह खरगोश को देखने लगी और सामने पड़े चट्टान के बारे में भूल उसे टकरा गई जिसे सूप बिखर गया और वह जल गई पत्थर उनके लिए एक ऐसी मुसीबत बन गया जिसका कोई अंत नहीं था चलो इस पुराने पत्थर को हटा दे खरगोश पत्नी ने विनती की अनजाने में किसी का भी सिर इसे टूट सकता है उसे वहीं पढ़ने पड़े रहने दो जहां वह है अड़ियल खरगोश ने जवाब दिया एक दिन खरगोश को खरगोश और उसकी पत्नी ने अपने पुराने दोस्त मीशा को डिनर यानी रात के भोजन पर बुलाया हाँ मुझे खुशी होगी भालू ने कहा जब उसे आमंत्रित किया गया तुम केक बना लेना और मैं थोड़ी शहद देता जब खरगोश दंपति ने अपने मेहमान को आते देखा तो वे उसे मिलने पोस्ट पर चले गए मीशा शहद के पीपे को अपने सीनियर दोनों पंजों से चिपकाए हुए जल्दी जल्दी चला आ रहा था वो सामने देखते हुए नहीं चल रहा था खरगोश दंपत्ति ने हाथ हिलाते हुए कहा पत्थर उधर देखो पत्थर भालू समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या इशारा कर रहे हैं और क्या चिल्ला रहे हैं। इससे पहले कि वह समझ पाता कि पत्थर से टकरा गया और बुरी तरह बाजिया खाते हुए धड़ाम से खरगोश के सामने घर के सामने आकर गिर पड़ा पीपा टूट गया और उसके इर्द गिर्द घर भी धड़धड़ाते हुए गिर पड़ा यह सब देखकर भालू दहाड़ उठा दोनों खरगोश रो रहे थे लेकिन अब रोने का क्या मतलब था यह उनकी ही गलती थी अनुराग ट्रस्ट लखनऊ